षद के प्रथम अध्याय की द्वितीय बंदी के नवम मंत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं दशम मंत्र का विचार यमराज जी नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं नचिकेता को यमराज ने नव मंत्र में बताया कि जो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वशादी वाक्य से होने वाला अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक प्रमात्मक ज्ञान है वह तर्क से प्राप्त नहीं एने स्वतंत्र तर्क का विषय ब्रह्मात्मा एकत्व तो नहीं है इसलिए केवल श्रुति निरपेक्ष तर्क से कोई यदि अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध प्राप्त करना चाहेगा तो नहीं हो सकता ये नैसा तर्क न मतिरात्मया से बताया गया और आपने या पर की एक अन्य व्याख्या करते हुए घर भगवान ने बताया कि अपने यानी हाथ अपने शब्द का अर्थ होगा त्याज्या और न उसके साथ जुड़ेगा तो न त्याज्या ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश से प्राप्त अहम ब्रह्मास्मि यह बोध उतर्क से त्यागने योग्य नहीं है यह अर्थ निकलेगा नैसा तर्कमे का और दो तार्किक से अन्य आचार्य हैं उनके द्वारा उपदिष्ट तत्वाद तत्वशादी वाक्य ही सुज्ञा जन सम्य ज्ञा बे बताया गया द्वितीय पाद में प्रोक्ता अन्य न सुज्ञा श्रेष्ठ से कहा वो कौन है जो केवल तर्क से प्राप्त नहीं होता ऐसा ज्ञान का याम त्व आप तो जिस मती को परमा को तुमने मेरे से प्राप्त किया है यद्यपि अभी प्राप्त नहीं किया लेकिन करने ही वाला है तो जैसे कहीं लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिला वह अपना नेता चुन ले एम लोग तो उसे प्रधानमंत्री लोग कहना शुरू कर देते हैं वही है प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करती होने वाला ऐसे ही नचिकेता ब्रह्म विद्या के अधिकारी के रूप में निर्णय कर चुके हैं यमराज जी और नचिकेता के द्वारा प्रार्थित ब्रह्म ज्ञान नचिके का के देने का मन भी बना चुका है इसलिए कहा कि तुम याम आप तो जिस मती को तुमने मेरे से प्राप्त किया का मतलब अभी प्राप्त करने वाले हो या उनके मन में तो निश्चित हुआ कि ये ज्ञानी बनने वाला यानी है ज्ञानी और ज्ञान की सात भूमिकाओं में से नाम नामक प्रथम भूमिका रूप हो गया है शुभ विचारणा मात्र से ही बिना तनुमानसा के भी जिसके अंदर विपर्य नहीं है उसे सत्वापत्ति प्राप्त होती है श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है यदि क्रमेय विषयक संपर्य से रहित ज्ञान चित्त हो श्रोता का तो विचारित तत्वमशादि तो तो तो वाक्य मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मी ये बोध होता है उसे मनन निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं होती मनन निधिध्यासन तो श्रवण के सहयोगी हैं प्रमेयक संशय प्रमेयक चित्त में विद्यमान होने पर उन्हें निवृत्त करने के लिए ज्ञान तो होता है विचारित तो वाक्य से नचिकेता को देख रहे हैं यवराज जी संशय विपर्य रहित उत्तम अधिकारी हैं एक बार हम लक्षित करा, कराएं तो नचिकेता को अनुभव हो सकता है ऐसी योग्यता नचिकेता में देख करके नचिकेता को कहा कि याम तुम आप और नचिकेता तुम सत्य हो पाद्रिंग नचिकेता प्रश्न तुम्हारे जैसा आत्मतत्व विषय प्रश्न करने वाला मुझे फिर से प्राप्त हो जाए अब नचिकेता की जितनी भी स्तुति करें यमराज जी को कम ही लग रही है यमराज जी बड़े संतुष्ट है नचिकेता पर नचिकेता को अपने से भी नच अपनी साधक अवस्था और नचिकेता की साधक अवस्था की तुलना करते हैं तो साधक अवस्थापन्न अपने से नचिकेता को कुछ उत्कृष्ट ही देखते हैं और यमराज जी नचिकेता को कह रहा है कि साधक अवस्थापन्न मेरे से तुम उत्कृष्ट हो मैं तुमसे साधक रूप में जब था तो तुमसे निकृष्ट ही था तुम्हारे जैसा सुस्पष्ट विवेक मुझे नहीं पा ये नचिकेता को यमराज जी कह रहे हैं दो मंत्रों में इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि पुनरपि तुष्ट आह से संतुष्ट हुए यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं अपने से उत्कृष्ट बता रहे हैं जाम्य हम से निप्यते ही धुव तत् मजाचेस्थित प्रमितैद्रव्य प्राप्तवान्न्य आह है टीका में इसको भी देखिए <coughs> मैं जानता बहुपायास कर्म धृत दीय अति तत्ल न अधिक गृहसी मत अज्ञाती सतोषा स्तौति इहन पुष्ट आह यमराज जी कहते हैं मैंने तो कर्म फल भूत याम्य पद को पाने के लिए बड़ा प्रयास करके साधक अवस्था में याम्य पद प्राप्ति का साधन भूत तो कर्म का अनुष्ठान किया यमराज बनने के लिए भी कर्म करना होता अलग अलग देवता भाव की प्राप्ति के लिए वेदों ने बताया हुआ जो तो साधन है तो तो देवता भाव की प्राप्ति का हेतुभुद वो कर्म करना पड़ता है तो यमराज जी कहते हैं कि मैंने यान में पद को प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयास करके याम्य पद प्रापक कर्म का अनुष्ठान किया तो मैया जानता भी बहु आयासम कर्म कृतम और तुम को तो मैं बिना कर्म किए बिना साधन के अनुष्ठान के याम्य पद से भी उत्कृष्ट हिरण्य गर्भ पद भी देने के लिए तैयार हो संकल्प मात्र हाँ? से हम हाँ? दे सकते हैं अभी ब्रह्मज्ञानी है तो ब्रह्मज्ञानी सत्य संकल्प है तो यमयम कामन मनसा सम विभाति विशुद्ध सत्व काम ये या ये जो मुंडक श्रोती हैं वो बताती हैं ब्रह्म ज्ञानी सत्य संकल्प होता है तो वे अपने लिए या दूसरों के लिए संसार अंत पाती जिस किसी भी लोक या विषय को प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त कराना चाहते हैं दूसरे को तो करा सकते ऐसा वो गुंडक स्मृति कहती है सत्य संकल्प अभी वर्तमान में तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है न तो हिरण्यगर्भ के भी अंतर्यामी के रूप में स्थित तो ब्रह्म मैं हूं ऐसा इस समय निश्चय है इसलिए हिरण्यगर्भ भाव भी ब्रह्म भाव की अपेक्षा नीचे का ही है ना वो प्राप्त करा सकते हैं जिनका, जिनका ब्रह्म भाव में अभिमान तो इसलिए कहा कि तम दीयमान फलम न गिणा जिस कर्म को संपन्न करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया और कर्म करके याम्य पद को प्राप्त कर लिया और उससे भी उत्कृष्ट कर्म फल मैं तुम्हें बिना साधन के कर्म के देने दे, के लिए प्रस्तुत किया हूँ लेकिन तुमने उसे लिया नहीं तत्फलम न गृणासी मर तो अधिक प्रज्ञो असी साधक अवस्था की यदि तुलना मेरे और तुम्हारे करें तो साधक अवस्थापन्न मेरे से तुम अधिक बुद्धिमान सिद्ध होते तुम्हारे अपेक्षा साधक अवस्थापन्न मैं कम बुद्धिमान सिद्ध होता हूँ इसलिए तो देवभाव की प्राप्ति के लिए मैंने प्रयास करके साधक अवस्था में देवभाव प्राप्त किया और तुम जिस देवभाव को बिना साधन के मैं तुम्हें उपलब्ध करा रहा हूं उसमें भी दोष देख करके छोड़ रहे हो ग्रहण नहीं कर रहा हूं और केवल ब्रह्म भाव में ही तुम्हारा मन एक प्रकार से स्थित है वही उद्देश्य है तुम्हारा मुक्ति ही मुक्ति चाहते मुमुख हो साधक अवस्था में मेरे अंदर तुम्हारे जैसी मुमुक्षा नहीं थी वैसे अभी तुम्हारे में यदि मेरे अंदर मुमुक्षा होती तो मैं कर्म न करता या मैं भाव की प्राप्ति का साधन और तुम्हारे अंदर सच्ची ममुक्षा है ये बता रहे हैं उदृश्य का कि तत्फलन न मत मत्तो अधिक प्रज्ञो असी इति संतोषात्तौती तो संतुष्ट हो करके नचिकेता की अपने से भी उत्कृष्ट बुद्धि वाला नचिकेता को बता करके स्तुति करता है तो मूल को देखिए हे नचिकेत ये संबोधन है अहम अनित्य इति जाना ऐसा नहीं करिए हे नचिकेत तृतीय पार है ना संबोधन तो तो तो वो संबोधन है तो हे नचिकेता नचिकेता हे नचिकेता संबोधन है इसमें है। वो संबोधन है तो हे नचिकेत अहम सेवघी अनित्य इति जाना मैं सेवधि यानी कर्मफल सेवधि शब्द का निधि और यह निधि है कर्मफल वो कर्मफल है में भाव देव भाव यह अनित्य है ऐसा जानता तो कर्मफलभूत देवभाव अनित्य है यह मुझे मुझे ज्ञान है तो ही इस ज्ञान पर मैं दृढ़ नहीं रहा और देवभाव में विद्यमान दोषों का दर्शन नहीं हो पाया उसमें शोभन बुद्धि हुई और उसकी प्राप्ति के लिए मैंने कर्म किया ये तृतीय पाद में बताएंगे उससे पहले ये अर्थ हैं कि ये भी मैं जानता हूं द्वितीय पाद में कह रहा है कि अध्रुवई ही तद ध्रुवम नहीं प्राप्यते तो अधुवी यानी या तो अनित्य जो आज्यादि साधन है इन आज्यादि साधनों से जो ध्रुव यानी नित्य अब्रह्म भाव है वह प्राप्त नहीं होता यानी अकृत है मोक्ष उसको यहाँ पर ध्रुव शब्द से कह रहा है ध्रुव तक यानी ब्रह्म भावात्मक मोक्ष वह कृत के न कर्मणा कर्म के साधन जो आज आदि है उससे उपलक्षित कर्म और उससे ब्रह्म भाव प्राप्त नहीं होता आत्म तत्व तो की प्राप्ति नहीं होती ऐसा मैं जानता हूं ही यानी ऐसा कारण जिस कारण से मैं ऐसा जानता हूं ततह यानी तो भी जानते हुए भी ही निपात है इसका अर्थ करिए या तो यद्यपि यद्यपि मैं ऐसा जानता हूं तो भी वह ज्ञान परिपक्व ज्ञान नहीं है मेरा एक प्रकार से शब्द ज्ञान जैसा हुआ जैसे तोतों को कोई रटा दे कि बहलिया आएगा तुम्हें तो दाना डालेगा जाल बिछाएगा लेकिन उस दाना खाने के लिए उसमें पड़ना नहीं और ये बोलते भी हैं और बिछाने के बाद उस दाना डालने के बाद ये बोलते बोलते वो जाले के अंदर पड़े हुए दाने को खाने के लिए गिर जाता है बहलिया पकड़ लेता है ऐसे ये ज्ञान तो हमें हैं यद्यपि ततः करती है ततह कर तथा तथा भी। तो ही मैं अग्नि ही चित तो अग्नि का मैंने अनुष्ठान कर लिया मैंने कर्म का अनुष्ठान कर लिया और उस कर्मानुष्ठान के फलस्वरूप यानी सकाम कर्म किया और अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम नित्यम यानी आपेक्षिक आपेक्षिक अमरत्व देव को देवभाव को यह नित्य है निरपेक्ष नित्य तो मोक्ष है वो कर्म से प्राप्त नहीं होगा तो नि्यम प्राप्त अस्मी यानी अपेक्षिक देवभाव प्राप्तवान अस्मि किससे तो द्रव्य हाँ तो आनित्य द्रव्यों से यानी आज्यादि द्रव्यो से मैंने इस आनीत्य देवभाव को प्राप्त कर लिया यमराज बन गया लेकिन मुमुक्षा भी थी तो विवेक साधक अवस्था में था पूरा वो सं, संसार की आसक्ति निवर्तक विवेक नहीं था वहरा के उत्पादक पूरा विवेक नहीं था लेकिन विवेक की मात, मात्रा तो थी चित्त में यमराज बनने के बाद फिर उसी साधक अवस्था पर विवेक ने यम में पद मैं और बाकी देवभाव हाँ में विद्यमान जो दोष हैं उनको देखा वैरागी हुआ और फिर ज्ञान प्राप्त कर लिया अपने आप हो गया आ? ज्ञान उस समय अपने आप विचार से ही हो गया होगा ना वैरागी, विवेक वो हुआ और बाकी उनको यमराज जी को ज्ञान आदित्य से मिला आदित्य पुत्र है यमराज आदित्य के पुत्र हैं है और आदित्य ने आदित्य पुरुष ने ज्ञान दिया है याज्ञ जी को भी सूर्य से ज्ञान प्राप्त हुआ सूर्य के क्या नाम है सूर्य के ही पुत्र भी हैं शिष्य भी है श्वेत केतु वैसे उदालक जी के पुत्र और शिष्य हैं ऐसे हमराज सूर्य पुत्र हैं हाँ सूर्य पुत्र है हाँ सूर्य हाँ सूर्य तो अनित्य तो प्रत्ये ही नित्यम यानी आपेक्षिकम नित्यम प्राप्तवान अस्मि वो कर्मानुष्ठान से या मैं भाव को प्राप्त किया हूं यानी अपनी साधक अवस्था में तो बताया कि विवेक की न्यूनता मेरे में ऐसा विवेक था नहीं जो कर्म फल मात्र के प्रति वैराग्य उत्पन्न करें मेरे अंदर और तुम्हारी वर्तमान में साधक अवस्था देख रहा हूं कि तुम्हें कर्म का तो चरम फल है याम्य भाव से भी उत्कृष्ट याम्य यमराग भी जिसके अधीन होते हैं सारे विश्व के अधिपति हैं संसार के अध्यक्ष हैं हिरण्य गर्भ बाकी सब तो एक एक व्यवस्था संभालते हैं यमराज जी को तो संसार में एक व्यवस्था संभालते हैं खाली प्राणियों के मृत्यु की व्यवस्था देखते हैं ना लेकिन बाकी व्यवस्था देखने के लिए दूसरे दूसरे देवता और इन सब पर आधिपत्य है हिरण्य और वो हिरण्य भाव में भी तुम्हें दोष दर्शन हुआ ऐसा द्वितीय मंत्र में यमराज जी कहेंगे न को और वो बताया जाएगा कि तुम तो कर्मफल मात्र में दोषदर्शी विवेक दोन दर्श, दोष दर्शन करो जो वैराग्य है हो। मेरे में इतना वैराग्य नहीं था विवेक नहीं था ये प्रशंसा की करनी चाहिए गर्भवी वो, तो वो ब्रह्म भाव है ईश्वर जो अंतर्यामी है उनकी चर्चा है जिनके नियमन में ये सब रहता है, वो वो गर्भ भी आता है उसमें हिरण्य भी उन्हीं के नियमन में, जो विश्व के अधिपति है सारा संसार यमराज आदि देवता जिनके अधीन हैं वो भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है अभी तो वो भी उनके अधीन है उनका भी अंतर्या वो परमात्मा है वो आता है और उसको जो जानता है, ये एक तद विदु अमृतास्ते भवंती प्राणे यजतिश्रित ऐसा कहा है वाक्य ये एक तद अमृतास्ते आय तो अभी पूरा मंत्र शुरुआत वाला तो अग्नि अनित्य अन्य दृ अस्मि अस््य हाँ, भाष्य को देखिए जाना अहम सेवधिर निधि कर्मफल लक्षणों निधि तो ये सेवधी शब्द का अर्थ कर दिया निधि वो तो कौन है तो कहा कर्मफल कर्मफल को निधि क्यों करते हैं तो कहते हैं निधि शब्द का मुख्यार्थ जो होता है संपत्ति वो जैसे लोग चाहते हैं ऐसे कर्मफल को भी चाहते हैं इसलिए प्रार्थ मानक रूप समानता को लेकर के निधि सेवरी शब्द का कौन अर्थ हो जाएगा कर्मफल तो निधि यार्थते लोग कई ऊपर से लगाना तो निधि को जैसे चाहते हैं लोग ऐसे कर्मफल को भी चाहते हैं आगे हैं असो अनित्यम अनितम नपुंसकलिंग है और वो है सेवधि का विशेषण अंत सेवधि पुलिंग है ना इसलिए छादस नपुंसक लिंग समझना इसलिए लोक में भषकर भगवान करता है अनित्य इति पुलिंग कर दिया न असो अनित्यम ये अनित्य में मूल में है उसका लिंग व्यक्त्यय करके कह कर रहे हैं अनित्य इति, असो यानी शिवजी अनित्य इति जाना ऐसा मैं जानता हूँ कर्मफल अनित्य हैं ऐसा मैं जानता हूँ का अर्थ कर दिया अज्ञाशी समय ने जान लिया मैंने कि कर्मफल अनित्य है ऐसा मैंने जाना लेकिन वह ज्ञान कर्मफल में वैराग्य उत्पादक नहीं बना नहीं तो अनित्य नित्य ध्रुव तत् तो अनित्य जो अधुव पदार्थ हैं आज्यादि उनसे नित्य जो ब्रह्म भाव है वह प्राप्त नहीं होता परमात्माख्य सेवधि वह ध्रुव सेवधि कौन है तो परमात्मा नामक सेवधि यानी मोक्ष अनित्य द्रव्य से प्राप्त नहीं होता है ऐसा मैं जानता हूं तो फिर कर्म से कौन प्राप्त होता है तो कहते यस्तु अनित्य सुखात्मक सेवधि स एव अनित्य द्रव्य प्राप्य तो अनित्य सुख रूप जो शेवधि एने फल है कर्म का वह प्राप्त होता है तो यतह, ततह मया न कि नित्य सुखात्मक मोक्षत तत न तस्तः इति जानता निधन प्राप्यतेख साधनों से प्राप्त नहीं होता ऐसा जानते हुए भी मैंने हे न चिकेत तो चितो अग्नि यानी अनित्य द्रव्य तो अनित द्रव्य कौन है तो पश्वादि भी स्वर्ग सुख साधन तो अग्नि निर्वर्तित तो स्वर्ग सुख का साधन साधनभूत जो कर्म है उसका अनुष्ठान किया और उससे मैं याम्य भाव को प्राप्त कर चुका हूँ तेनापन्नों नित्य याम्यम स्थान स्वर्गाख्यमित्य मैने आपेक्षिक तो याम्य भाव को प्राप्त हुआ लेकिन तुम तो याम्य याम्यपद से भी उत्कृष्ट जो हिरण्य गर्भ पद उसमें भी दोष देख करके साधक अवस्था में ही उसे भी स्वीकार नहीं किए हो उसको भी छोड़ दिए हो और केवल तुम मुमोक्ष मोक्ष को ही चाहते हो जो निरपेक्ष नित्य सुख है ये वो गुमा सत्सुखम के अनुसार उसी की चाह तुम्हारे अंदर है किसी अनित्य सुख की चाह तुम्हारे अंदर नहीं ये है पशुवादी कर्म के साथ भी लगा। हाँ तो कर्म में उपयोगी जो पशुवादी हैं उन पशुवादी द्रव्यो से मैंने ये याम्य पर्व को प्राप्त कर लिया अब 11वें मंत्र का उच्चारण कर पारं पारं काम शगत प्रतिषा क्रोरन्यमश स्मं महत्वा दृष्ट्वाया निकेत तो हे चिकेत तो ये संबोधन है तो चिकेत तो काम कामस्य आप्तिम ये हिरण्य के विशेषण है हिरण्यगर्भ कैसा है तो कामस्य आप्तिम काम की आपती यानी परिसमाप्ति तो जो सांसारिक सुख है विषय सुख है उन सारे विषय सुखों का जिसमें वो है समावेश विषय सुखों में हिरण्यगर्भ का सुख सबसे उत्कृष्ट है हिरण्यगर्भ के सुख में सारे सुख समाविष्ट होता है इसलिए हिरण्यगर्भ को कहा जाता है काम से वो काम की आपती है प्रतिष्ठा है और जगत प्रतिष्ठां तो जगत है अध्यात्म अधिभूत अधिदेव विभाग में विभक्त जगत और इस सारे जगत की प्रतिष्ठा को तो कौन है तो वो है सारे जगत की प्रतिष्ठा यानी आश्रय तो राष्ट्र का आश्रय जैसा माना जाता है राजा राजा के आश्रित राष्ट्र हैं ऐसे पूरा जगत अध्यात्म अधिभूत अधिदेव जगत किसमें आश्रित है तो हिरण्य गर्भ हिरण्य है ईश्वर की प्रथम संतान और हिरण्यगर्भ के लिए ही ईश्वर ने एक पूरा संसार बनाया संसार के सारे प्राणी हिरण्यगर्भ के ही भोग्य हैं? और हिरण्यगर्भ इस संसार के अधिपति होने के कारण पूरे संसार का माना जाता है आश्रय हिरण्यगर्भ प्रतिष्ठा। तो जगत प्रतिष्ठां याने पूरे संसार का जो आश्रय है प्रतिष्ठा है और क्रतोह ऊपर से जोड़ देना फलम अध्यय करना फलम पद का तो क्रतोहो फलम तो क्रतु का जो फल है क्रतु कहते हैं कर्म को हाँ और उस क्रतु का जो फल है क्रतु शब्द के दो अर्थ निकलते हैं क्रतु शब्द का संकल्प भी होता है क्रतु शब्द का अर्थ कर्म भी होता है तो कर्म समुचित उपासना का जो फल है उपासना है संकल्पात्मिका तो क्रतोहो फलम जो कर्म का फल है जगत का आश्रय है और सारे अनित्य सुख जिसमें समाविष्ट है और अनंत अनंत्यम अनंत्यम ऐसा था रस्व छांद सा अनंतम में अनंत्यम ऐसा था और का अनंत्यम का अर्थ है अनंत अर्थ में क्षय प्रत्यय होकर के और वो कैसा है वो तो अनंत है अनंत का अर्थ है, है। महाप्रलय तक स्थाई रहने वाला है हा समाप्त नहीं होगा हिरण्य गर्भ स्कल्प महाप्रलय तक जो स्थिर रहने वाला और अभयस्य से तो अभय का जो पार है यानी परमा इस संसार में जो पराधीन होता है उसको दुख होता है तो वेष्टि जीव तो पराधीन है हिरण्य गर्भ के हिरण्य गर्भ संसार में किसी के अधीन नहीं है इसलिए स्वतंत्र है संसार में यदि कोई स्वतंत्र है तो हिरण्यगर्भ है तो हिरण्यगर्भ स्वतंत्र होने के कारण हिरण्यगर्भ को भय नहीं है वो है अभय से पारम अभय वो होता है वो तो शुरू में उचात बताया है हाँ और, और भय दोनों भी बता सो अभी वे नए वरें में फिर नहीं और ज्ञान होता है तो उसके बाद नहीं होता लेकिन यहाँ पर संसार में सांसारिक व्यक्तियों की तुलना में ये हिरण्य अभी उसकी याम्य पद की अपेक्षा हिरण्य गर्भ पद की उत्कृष्टता दिखाने के लिए संसार में सर्वोत्कृष्ट यदि कोई है तो हिरण्य पद है उसके अधीन सब हैं वह संसार में किसी दूसरे के अधीन नहीं ईश्वर के अधीन है बात। लेकिन संसारी जीवों में से किसी के अधीन नहीं है तो संसारी की तुलना करते हैं ये तो संसार में बाकी सब तो इसके अधीन होने से पराधीन होने से इनका भय जिसके अधीन है उसका भय रहेगा लेकिन हिरण्यगर्भ संसार अंतपाती किसी अन्य के अधीन न होने से सम्राट होने से संसार का वह अस्वतंत्र होने से अभय का पार सांसारिक अभय का पार सीमा परमावधि संसार में पूर्ण स्वतंत्र यदि कोई है तो हिरण्यगर्भ इसलिए हिरण्यगर्भ अभय की पराकाष्ठा अभय से पारम्प है सांसारिक अभय का पार है इनके ऊपर दूसरे किसी का शासन ना होने से ईश्वर का है वो अलग बात और इसलिए संसार में यदि संसारी जीव एक साथ किसी का स्तवन करते हैं हिरण्य गर्भ का इसलिए हिरण्य गर्भ है स्तोम स्तोम यानी स्तुत्यम स्तुति अर्म तो सब के सब जैसे राजा के अधीन रहने वाले सब राजा की स्तुति करते हैं ऐसे संसार के सारे प्राणी हिरण्यगर्भ के अधीन होने से सब का स्तोम यानि स्तुत्य हिरण्यगर्भ है और महत् गुरुगा महत् महान है किसको लेकर के महत्ता है तो अणिवारी भी इनके पास है अनिमादि ऐश्वर्य सब और लघिमा आदि जो सिद्धियां हैं वो हैं और ऐश्वर्य संसार में जो अनुकूल रूपण प्राप्त वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की कामना जो जिसको वो वस्तु उपलब्ध नहीं है उसको होती है और हिरण्यगर्भ तो संसार के अधिपति होने से संसार की कोई वस्तु हिरण्यगर्भ को अनुपलब्ध हो ऐसा नहीं सब उपलब्ध है इसलिए सारा संसार का ऐश्वर्य हिरण्यगर्भ का ही तो है जैसे एक राष्ट्र का जो ऐश्वर्य है वो पूरा का पूरा राजा का हुआ करता राष्ट्राध्यक्ष का हुआ करता ऐसे संसार में जो भी ऐश्वर्य है वह सब हिरण्यगर्भ का हिरण्यगर्भ के लिए ही ईश्वर ने ये संसार बना करके ऐश्वर्य हिरण्यगर्भ को दिया तो ये कहा गया कि महत है क्यों तो अनिमादि सिद्धियों से भी संपन्न है तो ऐश्वर्य से भी युक्त है तो महत शब्द का अर्थ निकला वो है इसलिए महान है महत् है का अर्थ और उरुगा उम का अर्थ है कि विस्तीर्ण गति है संसार में सर्वत्र इनकी गति है चाहे वो मृत्यु लोक में कुछ परिवर्तन करना हो या अंतरिक्ष में करना हो या स्वर्ग में करना हो या ब्रह्मलोक में करना हो तो सब में इन्हीं का शासन चलता है यही कर सकता है इसलिए इनको कहा जाता है विस्तीर्ण गति गुरुगाय शब्द का विस्तीर्ण गति और प्रतिष्ठा दृष्टि तो प्रतिष्ठान के पास में आत्मन पद का अध्यार करना तो आत्मन यानी स्व न चिकेत सह प्रतिष्ठा तो ये जो हिरण्यगर्भ गर्भ हैं गुरुगायम यहाँ तक के विशेषणों से जिसकी विशेषता बताई कामश्याप्तिम से लेकर के गुरुगायम यहाँ तक के विशेषणों से जिस हिरण्यगर्भ की विशेषताएं बताई गई वह हिरण्यगर्भ मैं बन सकता हूँ यदि यमराज जी ने कहा था न यदि इसके तरह कोई दूसरा वर्ग समझते तो वो भी मान लो तो मैं यदि उनको कहूं कि मुझे हिरण्यगर्भ बना दो और वे सत्य संकल्प हैं बना सकते हैं तो आत्मन प्रतिष्ठा मैंने स्थिति तो हिरण्यगर्भ गर्भ में अपनी स्थिति यानी हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति मुझे हो सकती है यदि मैं चाहू हाथ में सामने खाली हा करने की जरूरत है तो आत्मन प्रतिष्ठां दृष्टवा कि यदि मैं हा करूं तो हिरण्यगर्भ बन सकता हूं ऐसा देख करके तुमने क्या किया तो प्रतिष्ठान वो दृष्ट्वा के बीच में थोड़ा ये लगा दीजिए कि हिरण्यगर्भ पद में भी जो अनित्यतादी दोष हैं उन दोषों को मैं नहीं देख पाया हिरण्य के अधीन रहने वाले याम्य पद में भी साधक अवस्था में मैं दोष नहीं देख पाया इसलिए उसी से संतुष्ट रहा और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया साधना की और तुम तुम्हें बिना प्रयास के याम्य पद भी जिसके अधीन है ऐसे पूरे संसार का अधिपति मैं बना रहा हूं और तुम बन सकते हो ऐसा देखा तुमने लेकिन उसमें भी हिरण्य गर्भ में भी विद्यमान जो अनित्यत्वादि दोष है अभी सर्वायु अभी अल्पम एव ऐसा आया था ना पहले सर्वायु है हिरण्य गर्भ की आयु पूरा कल्प और वो भी भोगों के लिए अल्प पड़ जाता है क्या मतलब उसमें भी हिरण्य गर्भ के गर्भ में भी तुमने अनित्यता देखी है और अनित्यता अनित्यता दृष्टि अत्यस्राक्षी धीर सन अत्यस्राक्षी तो धीर मैंने धीमान धीर शब्द से जोड़ लेना हिरण्य गर्भगत अनित्यतादी दोषो से दो दोषदर्शन से वैराग्य हिरण्यगर्भ में भी अनित्यतादि दोषदर्शी होकर के तुमने वो अत्य यानी ये कामश्यापतिम इत्यादि विशेषणों से जिसकी विशेषताएं बताई गई उसको भी अत्यसाक्षी यानी त्यक्तवान आसी इसे भी तुमने छोड़ दिया याम्य पद से भी उत्कृष्ट पूरे संसार का आधिपत्य भी तुमने उसमें अनित्यत्व देख करके त्याग दिया इसलिए तुम मेरे से भी अधिक विवेकशाली वैराग्यशाली हो साधक अवस्था में मेरे अंदर इस प्रकार का विवेक इस प्रकार का वैराग्य नहीं था इस तुम्हारे जैसे नहीं थी किस लिए छोड़ा है तुमने एक ही वास्तविक जो नित्य है निरपेक्ष नित्य, है। उस निरपेक्ष नित्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मात्र तुमने इसको भी छोड़ दिया इसलिए तुम शुद्ध विवेक, शुद्ध वैराग्य शुद्ध मोक्षा से युक्त हो ऐसे विवेक आदि मेरे अंदर नहीं थे ये कह करके प्रशंसा कर रहा है भाष्य है भाष्य को हम लोग कल देखता हैं। मूल का एक अर्थ एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने अलग भी किया है अलग यानी यहां भाष्य में तो भाष्कर भगवान काम श्यापिम जगत प्रतिष्ठान इत्यादि का अर्थ हिरण्यगर्भ कर चुके हैं भाष्य में भाषकर भगवान हिरण्यगर्भ में इन पदों को समन्वित किया है और टिप्पणी कार कहते हैं काम श्या जगत प्रतिष्ठान इत्यादि का एक अर्थ मोक्ष भी होता मोक्ष भी होता है और उस मोक्ष के लिए तुमने ये सारा संसार का सुख छोड़ दिया है इस टिप्पणी को कल देख कर क्या ना और नहीं लगेगी तो चक्कर लगाएंगे यहाँ ओ पू